जगत पेवति विश्व सार्कि विसरगा दिन अवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परमधाम जगत धाम नमः आमिता और विषय प्रेरणा या प्रवर्तितो हम बरात उनको भी तस्य हरे पदमलम वन वैश्वी चेहिकन्य देवस्यो अनर्पित चरित्रा कारण या वतीनक कलवु समर पैतमन्नतो ज्वलरसाम सबक्तिश्रीम हरे हरिपुरट सुंदर द्युतिदंब संदी सदा हृदय कंद स्फु वशीनंदन जयतां सुरतंगो मो मंद मतेर्गति मतसस्वपद श्रीराधाम मदन मोहनौ दिव्यृंदारण्यकद्रुमाथ श्रीमद्त्नागार रन सिंहासन स्थम्राधा श्री श्रीलुगोविंद देव प्रेष्ठा स्यम स्मरा श्रीमासरसारंभे वंशीवट्टटस्थित कर्शन वेणुस्वन गोपी गोपीनाथ श्रेस्तु नारायण नमस्कृति नरम चमंवी सरस्वती जयमुदीर ये वाछाकुभ्युभ्य पत्ता पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनईक दयावलोको हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ में दासजीव मे कृत मंद मतेर्दया द्रा यत्र यदना च पुराण पठनम तत्रसन्नी तो हरि बोल सुवृंदावन बिहारी जय पर मंगल श्रीम माधव महोत्सव श्री वृंदाजी जी श्याम सुंदर से मिलकर के जब आईं उस समय मालती जी से मिली हैं और श्री मालती और वृंदा इन दोनों का अपूर्व संवाद हो रहा है उस संवाद में श्री वृंदाजी सारी सखी गणों को ये समझाने का प्रयत्न कर रही हैं कि नहीं आप घबराओ मत श्री राधिका का ही राज्याभिषेक होगा श्री श्यामचंदर ने यदि कोई ऐसे वचन कहे हैं कि श्री चंद्रावली जी को वे आदर देंगे वे तो केवल मान में उनके मान को मनाने के लिए ऐसे वचन उन्होंने कह दिए कि हे प्रिय हे चंद्रावली आप नाराज मत हो ये मेरा सारा देह गेह सब आपके लिए ही है सब आपको समर्पित है ऐसे वचन केवल प्रिया को मनाने के लिए मान को मनाने के लिए उन्होंने कहे श्री मधुमंगल से जब मैंने सुना कि श्री राधे का मान धारण करके चली गई हैं, उस समय श्री श्याम सुंदर बड़े व्याकुल हो रहे थे वृंदा कह रही हैं और श्री श्याम सुंदर की उस समय जो बिरह दशा है अब उस बिहद दशा का वर्णन कर रही है छब्बीसवें श्लोक में उसका वर्णन कर रहे हैं पूर्व प्रसंग में ये निरूपण कराए थे कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कि श्री राधिका के इन समाचार को सुनकर के श्री कृष्ण पराकाष्ठा को प्राप्त हो गए हैं और वे इस बात को सुनकर सब के सबके नेत्र व्याकुल होकर के जल रहे हैं श्री कृष्ण मेरी तरफ बड़ी प्रार्थनामय दृष्टि से कह रहे थे कि किसी तरह से तुम श्री राधिका को मना लो इसलिए मैं यहां पर आई हूं आगे वर्णन कर रही है आकरण्य श्री वृंदाजी ये वर्णन कर रही हैं मालती जी से मिल रही हैं और श्री कृष्ण की विरह दशा का वर्णन कर रही हैं ने तद बदन तो है तृष्णाम बुधे स विधे यदअपार्वा तदा कथम कथय तुम सखि बाढ़ अपराप्य देती श्री कृष्ण ने उस समय व्याकुल होकर के जो बचन कहे उन वचनों का मैं तुम्हारे सामने क्या वर्णन कर लू आकरण तक बदन तो श्याम ने ने में जो व्याकुल होकर के दीन ताके बचन कहे कि हे श्री वृंदा कोई तरह से श्री किसी तरह से श्री स्वामी को मेरे अंकुल कर लो इन बचनों को सुनकर के आकरण तक बदनता उस समय उनके वचन जो है उनको सुनकर के आकरण तद बदनता श्री कृष्ण ने जो वचन कही उन वचनों को मैंने सुना मम देव कृष्ण तृष्णाम बुधे सब विधे यदपाल दृश्वा हे देवी उस समय तृष्णाम बुधे सब विधधे श्री कृष्ण तृष्णारूपी जो समुद्र उस समुद्र के यद अपार दिश्वा आज अपार विस्तार वाले जो तृष्णारूपी समुद्र है उस तृष्णारूपी समुद्र में वे विराजमान हो गए और तदबा कथम कथे तुम सख बाढ़ तो आकरण तद बदन तो मम देवी कृष्ण बोल मेरे मुख से जब राधिका की मान इत्यादि की बात को और श्री राधिका के दुखी होने की बात को श्याम ने सुना ये मालती कह रही हैं श्री शिवविंदा से उस समय हे देवी श्री कृष्ण अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो गए थे और श्री तृष्णा अम्बुदे यद अपार दृश्वा तृष्णारूपी जो समुद्र है उनमें वो तृष्णा रूपी समुद्र अपार माने उसका आरपाल नहीं था अपार माने वो अपार बिरहा समुद्र कृष्ण के हृदय में बढ़ रहा था उस समय श्याम ने जो कुछ भी कहा तद बा कथम कथ तुम सखी बाढ़ मीशे हे सखी मैं उसका कैसे वर्णन कर सकता हूं तत् भावना न खलु घी अपराप्य देती वो अपूर्व वचन है कृष्ण के भावों का किसी अन्य वर्णिक वाणी के द्वारा वर्णन नहीं हो सकता अर्थात कृष्ण के वचन ही कृष्ण की विकलता को प्रकट कर सकते हैं कृष्ण के वचनों को प्रकट करने के लिए कोई दूसरे की वाणी काम नहीं कर सकती है इससे उनके जो विरह के वचन हैं उनको यो कि त्यों जैसे उन्होंने कहे वैसे के वैसे मैं यो की त्यों तुम्हारे सामने उद्धृत करती हूं इन्वर्टेड में जैसे वचन थे उनको यो कित्यों उत करती हूं कि तक भावनात् नखलो खलो घी अप्य उदयती अपरा घी अपराप्य उनकी जो भावना जैसी कृष्ण की विराजमान है वो भावना को प्रकट करने में कोई दूसरी वाणी उदित नहीं हो सकती है तो आकरण तत्वता ममदेव कृष्ण मैंने श्री कृष्ण के जिन वचनों को सुना उनको जो वचन है तो तदबंता मैंने कृष्ण के वचन से आकरण माने मैंने जो वचन सुने हे देवी कृष्ण की उस तृष्णाम बुधि वह अपार दुश्वा अपार होकर के विराजमान है तद बा कथम कथे तुम बारु मीशे उन कृष्ण के वचनों का वर्णन कर सकने में मैं समर्थ नहीं हूं यद भावनाथ आज श्री श्यामसन ने जिन भावों को प्रकट किया उन उन उन की भावनाओं भावनाओं को, उन भावन को, उन भावनाओं को कोई दूसरा प्रकट नहीं कर सकता है घी अपराध में रेती उसके लिए कोई दूसरी वाणी उदित नहीं है अर्थात कृष्ण के वचनों को कृष्ण के रूप में ही मैं प्रस्तुत कर रही हूं उनके उन्हीं वचनों को यो की त्यों उत कर रही हूं एवं सखी बिलपताई परलून मर्मा वृंदा कह रही हैं कि इस प्रकार सखी परलून है मालती के इन वचनों को सुनकर के वृंदा अत्यंत अत्यंत दुखी हो गई अभी कभी कह रहा है कि एवं सखी बिलप्तई इस प्रकार मालती के वचनों को जब सुना तो परलून मर्मा श्री राधिका श्री वृंदा अत्यंत अत्यंत परलून मर्मा उनका हृदय छिन्न भिन्न हो गया है उनका मर्म अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो गया है और लब्धांधम बधरा अधिक लोकधर्मा विश्व वृंदा अंधे गैसे लोक धर्मो को प्राप्त हो गई मैंने उनको आंखों से कुछ दिख नहीं रहा था कान से और कोई बात सुन नहीं रही हैं और जीव से उनकी कोई बात निकल नहीं रही है कृष्ण की बेराह बचन को जब श्री मालती जी ने निरूपण किया तो मालती के द्वारा सुने हुए उन वचनों को सुन करके श्री वृंदा वे अंधी मूक और बहरी जैसी हो गई हैं और बोधन तया चिर तया बद लंबित हम जब ऐसी हो गई उस समय श्री मालती जी ने जैसे तैसे हिला डुला करके अरे वृंदा क्या हो गया क्या हो गया ऐसा कहकर के बृंदा जी को होश दिलाया उस समय कुरेश मंत्र मनय विवेक बाहम उस समय हमने मन भुंदाजी हाँ भुंदाजी बानी। हाँ जी की वानी है कि उस समय श्री लल मालती ने जब वृंदा को हिलाया डुलाया अरे वृंदा क्या हो गया क्या हो गया उस समय श्री वृंदा जी ये कह रही हैं कि कुरवेस में मंत्र मनेब उस समय श्री रात इनकी सलाह से श्री मालती जो है उन मालती की सलाह से विवेक बाहम बड़े कठिन में मैं विवेक को धारण कर सकने में समर्थ हुई हूँ अपभीति अप, अप श्री ब्रंदा सब सखियों के सामने कह रही हैं एवं सखी बिलप्त परलून मर्मा इस प्रकार कहते कहते दोबारा सुन ले इस प्रकार कहते कहते मालती जी जब व्याकुल हो गई तो सखी के विलाप को सुनकर के श्री वृंदा परलून मर्मा ब्रंदा का मर्म जैसे छिद गया है मर्म भेद हो गया है वे अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो गई हैं और लब्धांध मुख बधराधिक लोक धर्मा वे आज मुख बधिर और अंधी जैसी हो गई माने आंखों से वृंदा को दिखना बंद हो गया कानों से कोई बात सुन नहीं रही हैं, जवान जैसे लड़खा रही है चपक गई है मुख से कुछ बोल नहीं पा रही हैं और ऐसी वेश वृंदा जब जड़ अवस्था को प्राप्त हो गई उस समय बोधम तया चया श्री मालती जी ने ही उन वृंदा को बोध प्राप्त कराया और जब बोध कराया तब तो बड़ी देर में वृंदा को बोध आया और वृंदा कह रही हैं कि बोध प्राप्त करने के बाद में कुरेश मंत्र मनै विवेक वाहम उस समय श्री मालती के बचनों के द्वारा ही मैंने विवेक अपने हृदय में धारण किया विवेक बाहरी होकर के मैं विराजमान हुई तो कर्मे माने मैंने किया मंत्रम अन्य माने श्री मालती की सलाह से मंत्र माने सलाह श्री मालती की सलाह से मैंने विवेक बाहम, विवेक का धारण करना प्रारंभ किया मैं विवेक को वाहन करती हुई बिराइमान हुई किम में चिंतयाम परिभूति मेवाकलो श्री राधे काद्य सपत्निका भी तस्या महागुण वशीकृत माधवाया बिंदेत बनेन्द पदवी न दबीयसी तम बृंदा कह रही हैं किम चिंतिया में परिभूति मेवाक लियो कि आज श्री राधिका की परिभूति माने पराजय हो रही है इस बात को सुनकर के मैंने सपत्नीगण चंद्रावली जी के पक्ष की जितनी भी गोपिकागण हैं उन विपक्षा गण, गणों के द्वारा श्री राधिका का अनादर किया जा रहा है इस बात को सुनकर के किम चिंत आमी मैंने क्या सोचा उसका तुम्हारे सामने वर्णन कर रही हूं राधिका प्रति बताध्य सपत्नी का भी श्री राधिका के प्रति जितनी भी गण हैं उन्होंने जो वचन कहे उन वचनों को सुनकर के श्री राधिका की पराजय का विचार करके मैं चिंता में पड़ गई और तस्या महागुण वशीकृत माधव आया बिंदे बनेन्द्र पदवी न दबी असी उस समय मैंने ये ही प्रयत्न किया कि तस्या महागुण वशीकृत माधव आया कि जिनने श्री जिन राधिका ने अपने महागुणों के द्वारा श्री कृष्ण को भी बशीभूत कर लिया है तस्या मनुष्य राधिका के मैं यही विचार कर रही हूं कि अब किसी तरह से राधिका का राज्यभिषेक होना चाहिए तो श्री राधिका की सपत्नियों के द्वारा राधिका की प्रतिपक्षा सखियों के द्वारा चंद्रावली के द्वारा राधिका की पराजय कैसे की जाए इस बात को सुनकर के मेरे हृदय में चिंता हो रही थी और मैं यही विचार कर रही हूँ कि ऐसा कौन सा उपाय हो जिससे श्री राधिका के महान गुणों से बशीभूत होकर के श्री माधव राजीव हो जाए और बिंदे वनेन्द्र पदवी न दबीय सी तम श्री राधिका दबीय सी माने जल्दी ही वनेन्द्र पदवी श्री वृंदावनाधीशा होकर के वृंदावनेश्वरी होकर के विराजमान हो वनेन्द्र पदवी वन मन वृंदावन उनकी इंद्र पदवी माने उनकी स्वामनी होकर के विराजमान हो ऐसा में मन में विचार कर रही हूं तो किम चिंत आनी उस समय शिवृंदा कह रही है मैं सोच रही हूं क्यों क्यों सोच रही हूं परभूति में वाह श्री राधिका की देखो ये प्रतिपक्षागण कैसी राधिका की पराजय कर रही हैं ये किसी न किसी प्रकार से राधिका को नीचे दिखाना चाहती है राधिका के बंद को लूट लिया उसके फूलों को ले लिया और श्री श्याम सुंदर को भी किसी ने किसी तरह से श्यामचंद्र के मुख से कहलवा दिया साहब सब कुछ तुम्हारा है चंद्रावली जी का ही है तो ऐसा कहकर के श्री राधिका की परिभूति हो रही है राधिका का पराजय हो रही है ये उचित नहीं है तो किम चिंतित हमें परिभूत टेवाक लिये और श्री राधिका के पराजय जैसे का विचार करके राधिका प्रति बता सपत्नी का भी श्री राधिका की सपत्नियों के द्वारा जब राधिका का ऐसा पराजय हो रहा है उस समय किम चिंत हाँ, मैं क्या सोच करूं अर्थात मैं यही विचार कर रही हूं कि तस्या महागुण बशीकृत माधव आया कि श्री राधिका के महागुणों के द्वारा श्री श्याम सुंदर किसी प्रकार बशीभूत हो जाएं और बिंदित बने इंद्र पदवी श्री राधिका वनेद्र पदवी माने श्री वृंदावन की अधीश्वरी पद को प्राप्त करे दबी असीव मान शीघ्रता से प्राप्त करे इसलिए सबसे पहले ये ही उचित होगा कि श्री श्याम सुंदर को पहले तो समाश्वासन दिया जाए श्याम सुंदर को कहीं संभाला जाए तो तस्मात् ज्वर दूनम एनम श्वासम समाश्वस्य इसलिए अरी मालती किसी न किसी प्रकार से पुरात विरहद ज्वर दूनम एनम श्री श्याम सुंदर जी राधिका के बिरहद ज्वर से व्याकुल हो रहे हैं ऐसे श्याम सुंदर को समाश्वासम आश्वस्त तुम जल्दी से समाश्वासन प्रदान करो श्री श्याम सुंदर जो व्याकुल हो रहे हैं उनको आश्वासन प्रदान करो कि श्री राधिका एकदम निराश नहीं है आप यदि राधिका को मनाएंगे तो वे जल्दी से मान जाएंगे तो श्याम सुंदर जो बिरहदर्ग में व्याकुल हो रहे हैं उनको शासन माने आश्वासन देते हुए समाज माने उनको धैर्य प्रदान करो निभाल्य पुनश्च नूनम और इस प्रकार श्याम सुंदर को देख करके श्याम सुंदर से मिलकर के उनको आश्वासन देकर के अब हमको जाना चाहिए कहां राधाम मुधाचरित मान भरात बाधाम श्री राधिका के पास में भी हमको जाना चाहिए पहले श्याम सुंदर को समाश्वासन देना चाहिए फिर राधिका को भी समाश्वासन देने के लिए जाना चाहिए श्री राधा के राधिका कैसी हैं बोले मुधाचरित भान भरात बाधाम श्याम सुंदर के झूठ मूठ का जो आचरण था अर्थात चंद्रावनी जी के प्रति एक निष्ठता प्रकट करने वाला उनका जो आचरण था जिसके कारण श्री राधिका में मान उत्पन्न हुआ है ऐसे मान की भर मान अधिकता से जो व्याकुल हो रही है श्री राधिका तो राधा मुधाचरित श्री राधिका जो कि मुधाचरित मानी श्याम सुंदर के छलपूर्वक जो चरित्र था उस चरित्र के को देख करके जिन श्री राधिका में कहीं मान भर उत्पन्न हो गया है मान की अधिकता उत्पन्न हो गई थी और उसके कारण श्री राधिका प्रेम में जो बाधा प्राप्त करके विराजमान थी उनको श्री राधिका को सम्यक प्रबोधन करते उन राधिका का, का प्रबोधन करने के लिए तरसा ब्रजानी अब मैं जल्दी से उधर जाना चाहती हूं ये श्री बृंदा ने कहा कि अब मैं श्याम के पास में जल्दी से जाना चाहती हूं तो तस्मा पूरा बिर ज्वल दून मेनम श्री श्याम सबसे पहले तो श्याम को संभालना जरूरी है इस समय इतनी गंभीर स्थिति हो गई है कि श्याम को संभालना बहुत जरूरी है श्याम सुंदर राधिका के बिरह के ही अधिकता में दून माने दुखी हो रहे हैं उनको संभालने के लिए जाती हूं पहले तो और फिर समाश्वासन समाश्वासन आश्वास हम लोग उनको आश्वासन प्रदान करें फिर निभाल्य पुनम श्याम सुंदर को निभाले माने देख करके राधामचरित फिर श्री राधिका जो है उनको भी समाश्वासन प्रदान करें श्री राधिका श्याम सुंदर के छल पूर्वक चरित्र के कारण अत्यंत माननीय होकर के विराजमान है उनको भी सम्यक प्रकार से प्रबोध प्रदान करें इसलिए प्रबोध प्रदान करने के लिए अब मैं दोनों जगह जा रही साधम तया नु गिरोहितांगम अंगय बक प्रशम समया थीराधाय धीर माल कुरुष्व समम निशमित निशामितमच देख ऐसा कहकर के सार्धन तया अनु गति कुछ दूर तो दूर तक तो हम दोनों सखी साथ साथ चलें माने बृंदाजी वृंदाजी वर्णन कर रही है सब सखियों के सामने अपनी जो कुछ भी उनका अनुभव था उसका वर्णन कर रही है कि सार्धन तया या मे उन श्री मालती के साथ में मैं बहुत दूर तक इसी प्रकार बात करती करती चलती रही साधम तया अनुगत मैं उनके साथ में चलती रही फिर अंग तुरोहितांग य फिर जब मैंने हम लोग बात करते करते शाम सुंदर के नुकुंज के आसपास पहुंच रहे हैं उस समय मैंने अंग तुरोहित अंगी अंग को तुरोहित कर लिया मैंने छपा लिया मैंने श्यामचंद्र के साथ में एक साथ नहीं पहुंची बल्कि छिप करके कहीं झांक करके देखा श्यामचंद्र क्या कर रहे हैं क्या नहीं है एकाएक नहीं पहुंचना चाहिए तो उस समय हे अंग हे सखियो अंग यष्टया अपनी अंग अंगयष्टि को मैंने छपाया मैंने अपने आप को छिपाती हुई श्याम सुंदर के साथ में एक साथ उपस्थित नहीं हुई बल्कि कुछ देख करके अपने आप को छपाती हुई बकप्रशमनम समया मया बकप्रशम प्रशमन मान जिन्होंने बकासुर को मारा ऐसा श्री कृष्ण बकर प्रशमन ये कृष्ण का नाम हुआ उन कृष्ण के पास में समय माने निकट निकट मैं श्री कृष्ण के निकट पहुंचे श्री वृंदा जी कह रही हैं इस प्रकार मैं वृंदा मालती के साथ में बहुत देर तक बात करते हुए रास्ता पार करती रही फिर मैंने अपने आप को छिपा करके मैं श्याम सुंदर के पास में पहुंच गई सार्धम अनुगतिया अंग तिरहितांग अपने अंगों को तिरोहित करते करते हुए मालती के साथ में बातचीत करते हुए जब मैं कुछ दूर चली फिर बकप्रसन्नम समया श्री श्याम सुंदर के समया माने निकट में पहुंच गई तो समया मैं आथ मैं वहां पर शाम सुंदर के पास में आ गई हूं अत धीरा विधायक तस्मिन समम निशमित निशामितम चो उस समय बहुत धीर होकर के धीरा विधाय अपनी बुद्धि को धीरता के साथ में रोक करके मैंने कान लगा करके सुना कि देखूं ये श्याम सुंदर एकांत में बैठे क्या बड़बड़ा बार रहे हैं इनके मन के भाव क्या हैं तो मन के भाव को जानने के लिए ही मैं श्याम सुंदर के सामने एकदम प्रकट नहीं हुई छिप करके कहीं खड़ी हुई और अपनी अंग यी को छिपाती हुई श्याम सुंदर के पास में पहुंची और छिपा करके ही मैंने धीराम विधाय अपनी बुद्धि को धैर्य के द्वारा धीर बना करके अर्थात चंचलता न दिखाते हुए कुछ देर तक प्रतीक्षा करके कुछ देर तक विचार करके मैं उस समय श्याम सुंदर के वचन को सुन रही हूं और जो मैंने वचनों को सुना तस्मिन समम निशमित एन निशामित निशामित माने मैंने श्याम सुंदर को देखा और निशमितम मैं मैंने जो श्याम सुंदर के वचन को सुना उसको ने हे सखियो अब तुम सुनो अब यहां से शुरू हुआ श्याम सुंदर के बचन बोले मैंने अपने मन को बड़ा धीरज प्रदान किया और धीरज प्रदान करके श्याम सुंदर को देखा और देख करके जो वचन मैंने सुने उन सुने हुए वचन को अब तुम्हारे सामने कह रही हूं तुम उन वचनों को सुन श्री जीव गोस्वामी जी की एक बहुत बड़ी विशेषता है उनके तत्शब्द को पकड़ना बड़ा कठिन है हर जगह तत्शब्द का सर्वनाम का प्रयोग करेंगे कहीं नाउ का प्रयोग करेंगे ही नहीं उनने उनसे वो वो बात तब कही बस ऐसे, ऐसे ऐसे बोलेंगे इनकी शैली ही ऐसी है जीव गोस्वामी जी की इसलिए श्री जीव गोस्वामी थोड़े कठिन हो जाते हैं जो क्योंकि ये तो बिल्कुल लीला में प्रवेश करके लीला में जैसा दर्शन कर रहे हैं वैसा बोल रहे हैं परंतु तो हम लोगों का इतना अधिकार है नहीं ऐसी स्थिति में वे जो तत्शब्द में वचन कह रहे हैं उन तत्शब्द को पहचानना ये हम लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाता है मेरे शरीर के व्यक्ति के लिए बहुत कठिन हो जाता है जो रसिकजन है उनकी बात अलग है तो उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है तो यहाँ पर श्री जीव गोस्वामी जी तत्शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं इसमें ये पता नहीं लगता है ये तत्शब्द कर्ता के लिए है कि कर्म के लिए है कि जो बात कही जा रही है उसके लिए है इसलिए थोड़ा सा जीव गोस्वामी जी की शैली ही ऐसी है श्रीमद भागवत की टीका में भी उनकी शैली ऐसी और यहां पर भी काव्य में भी उनकी शैली वैसी है अब ये देखो इसी को दोबारा तीस श्लोक को दोबारा देख रहे हैं सार्धम तया शिव वृंदा कह रही है कि मैं या माने ये तया आया है श्री मालती जी के लिए मैं मालती जी के साथ में चल रही थी अनुगत श्री मालती कैसी हैं अनुगत्या जो मेरे साथ साथ चल रही हैं चाहे मैं उनके साथ में चाहे बे, मेरे साथ में चल रही हो तो अनुगतिया तया जो मेरे साथ चल रही थी मालती उन मालती के साथ साथ मैं चल रही थी अब मैं कैसी थी ही के अंग तुरोहितांगय श्री मालती भी अपनी अंगयष्टि को तुरोहित करके चल रही थी मैने हम दोनों छिपती छिपाती जा रही थी श्याम सुंदर जो है वो श्याम सुंदर भी हमको नहीं देखें और कहीं ऐसा भी नहीं हो कि कहीं कोई देख ले है कोई मान चंद्रावली जी उनकी सखिया कहीं नहीं देख लें कि ये लोग ये लोग राधिका को मिलाने के लिए जा रही हैं नहीं तो फिर वे बीच में और बाधा डाल देंगे इसलिए तो अंगय जो अंगय को छपा रही है अंगय मैंने अपने शरीर को छपाती हुई हम दोनों की दोनों जा रही थी कहा है ये मालती जी के लिए तो जो मालती और मैं दोनों अंग ंग यष्टोहित अंग जो अपने अंग को, अंग, अपने श्री अंग श्री को अपने अंग्रीअंग उन श्रीअंगों को अपने स्वरूप को छिपाती हुई हम जा रही थी कहा जा रही थी बकप प्रसन्नम समया श्री कृष्ण के पास में जरा गोपनीय बात है ना इसलिए बात को छपा करके कहेंगी सीधा सीधा नाम नहीं लेंगी बकप प्रशमन करके कोई समझे कोई नहीं समझे कुछ कहना है कुछ छपा करके रखना है इसलिए कृष्ण शब्द का प्रयोग न करके बकप प्रशनम जिन्होंने बकासुर को मार दिया था उनके समय मान निकट हम जा रही थी बकप प्रशनम समया जो कृष्ण के पास में हम पहुंची ऐसी मया हो मैं श्री श्याम सुंदर के पास में जब पहुंच गई उस समय धीराम धीम मैंने अपनी धी माने बुद्धि को धीराम विधायक धैर्यशाल नहीं बनाया और करने उस समय अब मैं जो कहना चाह रही हूं उसको कुरुष्व करने तुम ध्यान से सुनना तुम अपने कान में लेना कुरश करने उनको तुम ध्यान से सुनो तस्मिन समम निशमित्री श्याम सुंदर के पास में माने मैंने जो सुना उसको मैं तुम्हारे सामने कह रही हूं और उसको तुम ध्यान से सुनो निशामितम छो मैं श्री श्याम सुंदर के दर्शन भी कर रही थी श्याम सुंदर को निशामितम छो माने मैंने देखा भी और जो निशमितम माने जो सुना उसको अब तुम सुनो पहले श्याम को देखा फिर श्याम को सुना जो सुना उसको अब तुम्हारे सामने मैं कह रही हूं तो तस्मिन समय निशमित निशामितम छो मैं उसको तुम्हारे सामने वर्णन कर रही हूं श्री कृष्ण की दशा कैसे है अब उस कृष्ण की दशा का वर्णन कर रहे हैं कि अरी सखी अब पहले जो देखा उसका वर्णन फिर जो कहा उसको सुनाएंगे पहले देखा देखा क्या है? इसका वर्णन कर रहे कि श्याम सुंदर उस समय कंपम व्यवहारती कंप धारण कर रहे हैं कंप धारण करके श्री श्याम सुंदर विराजमान थे कंपम व्यवहरती बनी वर्ते समाहिताभम उस समय बनीवर्ती माने स्थित थे समाहिताभम वे समाधि की स्थिति में बिराजमान थे समाहिताभम समाहित माने समाधि समाधि की स्थिति में वे विराजमान थे समाधि का तात्पर्य है तनमात्र एक भान्यता योग शास्त्र में समाधि का अर्थ निरूपण किया गया कि जो उपास्य वस्तु है ध्यय वस्तु है उसके अतिरिक्त तो और किसी वस्तु का ध्यान ना रहे उस स्थिति का नाम है समाधि धारणा, ध्यान, समाधि ये तीन अवस्थाएं हैं। धारणा की स्थिति कैसी है बोले धारणा की स्थिति है जैसे घोड़े को रस्सी से उसके खूंटे से बांधना इसका नाम है धारणा ध्यान की स्थिति कैसी है कि घोड़े की रस्सी खुल गई है खूटे से परंतु तो घोड़ा फिर भी अपने अस्तबल में ही अपनी ललामनी के ऊपर ही खड़ा हुआ है वो हुआ ध्यान। समाधि की स्थिति किसको कहेंगे कि घोड़े को हाका जा रहा है फिर भी वो अपनी जगह से नहीं जा रहा है उसका नाम समाधि ये धारणा ध्यान समाधि ये तीन स्थिति धारणा का योगशास्त्र में स्वरूप वर्णन किया गया कि चित्त से देश बंधा अपने चित्त को किसी एक वस्तु के साथ में बाध करके रखना घोड़े को रस्सी से खूंटे से बांधना इसका नाम है ध्यान नहीं धारणा इसका नाम है धारणा उसको धारणा कहेंगे धारणा में दो तरह की धारणा हैं एक धारणा है अति स्थूल धारणा और एक है सूक्ष्म धारणा अति स्थूल धारणा किसको कहेंगे कि संसार में भगवान के स्वरूप का कहीं कल्पना करना उसका नाम है अतिस्थूल धारणा यह स्थूलधारणा संसार के प्रत्येक वस्तु में भगवान के अंगों की कल्पना करना है नहीं अंग भगवान के अंगों की कल्पना कर लेना इसका नाम है स्थूल धारणा कि पाताल में ते पाद मूलम पाताल उनका चरण है स्वर्ग उनकी नाभी है ब्रह्मा जी का लोक उनका ललाट है केश जो बाल बादल हैं वही उनके केश हैं, अब कोई बादल केश थोड़ी हो जाएंगे ठाकुर के बादल तो एक सामान्य वस्तु है एक त्रिगणात्मक वस्तु है कोई भगवत स्वरूप में थोड़ी है परंतु संसार की सारी वस्तुओं में भगवान के श्री अंग का कल्पना करना इसका नाम है स्थूल धारणा अभी सूक्ष्म धारणा नहीं आई अभी धारणा की बात चल रही है एकदम धारणा, वो स्थूल इस धारणा इसलिए कि स्थूल इस धारणा करने पर कहीं संसार जो डिस्टरबेंस करने वाला था वो ही भगवत भजन में अंकुर पड़ जाएगा जैसे जो अध्यापन क्षेत्र में रहे हैं उनको इसका अनुभव होगा कि जो विद्यार्थी ज्यादा ऊधम करे अध्यापक क्या करता है बोल उसको मॉनिटर बना देता है तो जो ऊधम करता है कक्षा में डिस्टरबेंस कर रहा है वो ही फिर कक्षा को रोकने के काम में आ जाएगा तो ये संसार हमारे चित्त को बार बार भगवान के चरणों से अपनी ओर आकर्षित करता है तो फिर क्या करो बोलो इस संसार में भगवान के चरणों का ही ध्यान करने लोगों भगवान के अंगों का ध्यान करने लोगों तो फिर यह संसार डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा बल्कि यह भगवान में कहीं हमारे चित्त को लगाने में सहायक होकर के विराजमान हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में यदि धारणा की जाएगी तो धारणा करने पर चित्त की एकाग्रता यह प्राप्त होगी तो धारणा का लक्ष्य चित्त की एकाग्रता है परंतु तो यह धारणा नहीं है साहब इसका इसको धारणा नहीं कहेंगे वास्तविक धारणा नहीं है ये केवल चित्त को एकाग्र करने के लिए डिस्टरबेंस मिटाना है जो बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं को थोड़ा दूर करना है परंतु तो अभी धारणा नहीं हुई मुख्य धारणा कहाँ हैं बोल मुख्य धारणा है भगवान के स्वरूप का कहीं समग्र रूप से ध्यान करना उसका नाम है धारणा उसको हम कहेंगे सूक्ष्म धारणा स्थूल धारणा में सारे संसार में भगवान के स्वरूप का दर्शन करना सूक्ष्म धारणा का तात्पर्य है कि संसार संसार को तो छोड़ दिया अब ठाकुर के चरणों का ध्यान कर रहे हैं ठाकुर के स्वरूप का पूरा ध्यान कर रहे हैं उसका नाम है सूक्ष्म धारणा यही मुख्य धारणा है धारणा उसको कहेंगे कि कोई वस्तु का समग्र चित्र अपने हृदय में धारण करना जैसे कोई चित्र है उस पूरे चित्र की एक एटे ग्लांस एक दृष्टि में ही, उसका पूरा रूप ध्यान करना इसका नाम है धारणा अब जब पूरे स्वरूप में चित्र लग गया पूरा जो चित्र है वो पूरा सामने आ गया पूरा फ्रेम एक सामने आ गई तब एक एक अंग का ध्यान करना उसका नाम है ध्यान अब धारणा के बाद में आए ध्यान तो ध्यान जो है उसमें एक एक ठाकुर जी के चरण कैसे हैं कैसे उन्होंने अपने दाहिने चरण को बाएं के ऊपर कैसे दाई जंगा के ऊपर बाई जंगा कैसे रख रखी है एक जंगा टिकी हुई है दूसरी टेढ़ी कैसे है कैसे त्रिभंगलित तो पहले चरणों का ध्यान कर रहे हैं नख ध्यान कर रहे हैं जंगा का ध्यान कर रहे हैं कटी का ध्यान कर रहे हैं एक एक अंग का ध्यान करना इसका नाम हो गया ध्यान धारणा स्थूलधारणा धारणा के बाद में आए सूक्ष्म धारणा धार धारणा सूक्ष्म में भगवान के स्वरूप का सर्वांग दर्शन किया सर्वांग दर्शन करने के बाद में फिर ध्यान आया। ध्यान आया में एक-एक अंग का ध्यान करना उसका नाम है ध्यान उस ध्यान को करते हुए भी अभी ध्यान भी है साथ के साथ में बाहर का जो फ्रेम है वह फ्रेम भी दिख रहा है कहीं उस चित्र में जो बैकग्राउंड है वो आकाश नदी पहाड़ पेड़ ये भी दिख रहे हैं उनसे भी चित्र हटा करके जो ध्येय मात्र है केवल वही अपने चित्त को एकाग्र कर लेना उसका नाम है समाधि तो योगशास्त्र में यही तीन वस्तुएं धारणा ध्यान समाधि के रूप में वर्णन की गई धारणा का मतलब है चित्त से देश ध्यान का मतलब है जहां एक एक अंग का विशेष रूप से ध्यान किया जाए समाधि का मतलब है तन मात्र निष्फालन जो वस्तु मूल वस्तु है केवल उसमें ही चित्त को लगाना वैष्णव ने समाधि का अर्थ निरूपण किया भगवान माधुरी आस्वाद सम्मोह एवं समाधि यह विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की परिभाषा है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने समाधि की परिभाषा दी कि के तन माधुरी आस्वाद सम्मो एवं समाधि श्री कृष्ण के माधुरी के आस्वाद में मोहित हो जाना इसका नाम है समाधि श्री कृष्ण इसी समाधि में विराजमान हैं। हां अब ये काम की बात आई यहां पर जो बात इतनी जो कही गई वो ये कहने के लिए कि श्री कृष्ण कंपम विभर्ति समय बरी बरीवर्त समाह बरी श्री कृष्ण राधिका के माधुर्य आस्वाद में ही सम्बोहित होकर के विराजमान है यही कृष्ण की समाधि है कृष्ण समाधि में विराजमान थे उसमें धारणा नहीं है ध्यान नहीं है बल्कि समाधि है श्री प्रिया के एक एक शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनकी एक एक वस्तु की मधुर मा का प्राप्त करते हुए विराजमान हो रहे हैं तो कांप रहे हैं? कम विधरती समाहित समाह उस समय समाधि की स्थिति में समाहित मन समाधि समाधि की स्थिति में श्री कृष्ण विराजमान हैं, अर्थात श्री राधिका के शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पांचों का पूरी तरह से वे ध्यान कर रहे हैं और उसके अतिरिक्त अन्य सारी वस्तुओं को भूले हुए हैं स्वेदम तनोद उस समय श्री के सात्विक भाव उत्पन्न हो रहे हैं सात्विक भाव का तात्पर्य है कि जिन प्रतिक्रियाओं को करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़े अपने आप हृदय जब ध्रुवीभूत हुआ उस समय वे प्रतिक्रियाएं अपने आप शरीर से प्रकट हो जाएं शरीर में कोई ऐसा रासायनिक संचार हो जिस रासायनिक संचार के कारण विभिन्न चेष्टाएं शरीर में अपने आप आ जाएं जैसे अश्रु कंप रोमांच अब कोई रोमांच खड़े थोड़ी के जाएंगे एक एक चिमटी से रोमांस तो अपने आप ही खड़े होंगे आंसू कोई लायित हो जाएंगे आंसू तो अपने आप ही आएंगे कंप लायत हो नहीं जाएगा जब चित्र द्रवीभूत हुआ तो जो चेष्टाएं अपने आप उनको कहते हैं सात्विक द्रिवीभूत चित्त का नाम है सत्व और सत्व के कारण जो चेष्टाएं उत्पन्न हो रही हैं उनका नाम है सात्विक बेसात्विक भाव श्री श्याम सुंदर में अपने आप उत्पन्न हो रहे हैं तो श्वेद कंप रोमांच कंठावरोध गला हाँ आप भर गया अब कोई गला भरेगा थोड़ी वो तो अपने आप ही भरेगा मुख विवर्णता मुंह का रंग बदल जाना अब कोई लाभ मुंह का रंग कोई पेंटिंग थोड़ी कर रहा है वो तो अपने आप ही जब चिंता आई तो मुंह का रंग अपने आप बदल गया तो जहां जो हैं उनमें से मनुष्यों के शरीर की बात तो ये है कि उसमें तो ग्लैंड ठाकुर जी में कोई ग्लैंड है जो, जो, जो, जो परिवर्तन हो गए वे परिवर्तनों को अपने आप आंसुओं की जो ग्रंथी है उनमें से आंसू टपक पड़े पृश्वेद की जो ग्रंथी है उनमें से प्रश्वेत टपक पड़े रोमांच जो है वे कहीं खड़े हो गए शरीर में कंप जो है वो अपने आप हो गया गले का अवरोध अपने आप हो गया उदघूरणा अपने आप आ जाए अश्रु अपने आप आ जाए मुख से लाला शराब अपने आप होने लगे मूर्छा आ जाए तो ये जो सात्विक भाव है ये सात्विक भाव अपने आप उत्पन्न हो जाए वे श्री कृष्ण में उत्पन्न हो गए तो अश्रु नुन चती बिलवन चंद्र भूषण श्री कृष्ण उस समय उनकी भूषण ये निकल रहे हैं आभूषण कहां गिरते हुए चले जा रहे हैं उनको पता नहीं है सालिक दृख बिलपति पृथ्वी दालिम और उस समय सालिक दृश्य वे आकाश की ओर देख करके आकाश भाषित करते हुए बिलपति बिलाप कर रहे हैं किसका बिलाप कर रहे हैं बोल विशाखा तुम्हारी सखी श्री राधिका का नाम लेकर के वे श्री श्याम सुंदर युष्मत आलिम तुम्हारी जो सखी राधिका हैं उनका नाम ले लेकर के श्याम सुंदर बिलाप करने लगे तो श्री श्याम सुंदर में ये कंपन विभर्ती कंप उत्पन्न हुआ बरी बर्त समाहिताभम उनकी समाधि लग गई श्वेदम तनोति उनमें प्रश्वेद उत्पन्न हुए फिर विवरणोत विवर्ण भावम मुंह का रंगत वो बदल गई मुंह का रंग परिवर्तित तो हो गया अक्षाण मुंचति उनकी आंखें आंसुओं को अश्रूण मुंचति आंसुओं को बहाने लगी और बिलुन छति और उनके आभूषण उनके शरीर से गिर रहे हैं कहाँ पटका गिर रहा है कहाँ आसे बंशी खिसकती हुई चली जा रही है कहाँ मयूर मुकुट गिर रहा है उनको होश नहीं है उनकी विभूषणाली गिरती हुई चली जा रही है और शालिक दृख और वे आकाश भाषित करते हुए उस समय बिलपति पति कर रहे हैं ट्यशास्त्र में आकाशभाषित उस वचन को कहते हैं जहां पर सुनने वाला पात्र सामने नहीं है परंतु तो फिर भी उस पात्र के साथ में बातचीत की जाए उसका नाम है आकाशभाषित जैसे आकाश की हे प्रिय तुम कहां हो श्याम सुंदर ऐसे जो प्रिया की रूप माधुरी को उस समय आकाश में देख करके या किसी स्वर्ण लता उसको ही प्रिया की रूप माधुरी समझ करके उनके साथ में वार्तालाप करते हुए विराजमान हूं उसका नाम है आकाशभाषित तो उस आकाशभाषित करते हुए सालिक दृख सालिक दृख का मतलब है आकाशभाषित अलिक दृष्टि झूठ मूठ की ही दर्शन दृष्ट दृक माने दर्शन अलिक माने झूठा झूठा दर्शन करके अर्थात प्रिया की छवि को आकाश में देख करके श्री श्याम सुंदर बिलपति युष्मालिम बिलाप करने लगे युष्म दालिम मने अपनी सखी को तुम्हारी सखी ये विशाखा से श्री वृंदा जी इस समय वर्णन कर रही हैं। उस समय शुष्का नगा उत नगा धुत निर् झरांगा दीर्णा क्षमा बिदलता बतमे क्षमा चो हा हाँ हरे बिलपतई अपतई न कस््यो कस्यांग मंग मुत शोष दशा में मायो एकदम व्याकुल होकर के कह रहे हैं कि श्याम सुंदर की उस दशा को देख करके शुष्कांध लगा मानो जितने भी वृक्ष हैं वे सूख गए सुष्का नगा उत नगा धुत निर्ज रा तथा नगा दूसरे नग का है पर्वत उन पर्वतों से धुत निर्झर आंगा उनमें से जो निर्झर बह रहे थे झरने बह रहे थे वे झरने रुक गए सूख गए अब ये बात केवल भगव लीला में संभव है मनुष्यों के विषय में जा कही जाएगी वहां पर यह अच्छी है परंतु तो श्री राधिका बेरा राधिका प्रेम कृष्ण प्रेम इनकी महाभाव की दशा की एक स्थिति निरूपण की गई कि वहां पर आसन्न जनता हृदय लोडनम ये महाभाव का एक अनुभाव है कि जो भी वस्तु तो पास में है वह कहीं स्थिर होकर के रह जाए उसको भी व्याकुल हो जाए निमेशा क्षमता निमेशा क्षमता आंखों का पलक गिरना, वो भी क्षम्य नहीं है वो भी सहन नहीं होता है निमेशा क्षमता आसन्न जनता हृद्लोडनम कल्प क्षणत्वम खिन्नत्व तत्सौ प्यार संकया मोहाद्य भावे आत्मादि सर्विस्मरणम मोह नहीं है फिर भी सब कुछ भूल जाना ये सारे महाभाव के अनुभाव हैं और उन महाभाव के अनुभवों में ही श्री महावाप के पूर्व जो अनुराग दशा है उस अनुराग दशा के अनुभाव में भी ये सारी बातें कहीं प्राप्त हो रही हैं तो यहां पर कह रहे हैं कि नगा धुत निर्झर नग माने पर्वत शुष्का नगा नग माने वृक्ष फिर दूसरे नक्का है पर्वत सारे वृक्ष सूख गए और उत नगाध उत निर्जरांगा जो पर्वत हैं उनमें भी निर्झर निरंतर निरंतर बह रहे थे वे भी रुक गए श्याम सुंदर का विरह देख करके दीर्णा क्षमा पृथ्वी जैसे तड़कने लगी है फटने लगी है दीर्णा क्षमा बिदलता बतमे क्षमा चौ उसमें हाय मैं क्षमा मेरा धैर्य भी मैं मनी कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं कि हाय मेरा धैर्य भी समाप्त होता हुआ अब तो चला जा रहा है हा हा हरेर बिलपतई हे प्रिय हे प्रिय ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर जो बिलाप कर रहे हैं हरे बिलपतई अपत न कस्यो श्याम सुंदर के इस प्रकार विलाप को सुनकर के कस्यांग मंग मुत शोष दशाम ए आयो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके अंग शेष दशा शेष दशा माने मृत्यु के पूर्व की दशा को प्राप्त नहीं हो जाएंगे विरह में दस अनुभवों का वर्णन किया गया काव्यशास्त्र में स्मृति गुण कथनोद्वेग प्रमाद उन्माद संज्वर अभिलाषा अनचिंतन मृत्यु ये सारे विरह के अनुभव हैं इनमें मृत्यु का तात्पर्य है मृत्यु को चाहना ये भी मृत्यु है जैसे विरह में अरे मृत्यु तू तो क्यों नहीं मुझे अपनाती है ऐसे वचन कहना ये भी मृत्यु ही कहलाएगा मृत्यु जैसी दशा हो जाना इसका नाम भी मृत्यु है साक्षात मृत्यु नहीं ना वो फिर श्रृंगार रस नहीं रहेगा वो करुण रस हो जाएगा परंतु विरह में मृत्यु की कामना करना या मृत्युवत दशा को प्राप्त हो जाना इसी का नाम दशम दशा कहा गया विरह की तो यहां पर कह रहे हैं कि श्याम सुंदर के इन विलाप को सुनकर के कौन ऐसा होगा जिसको के शेष दशा को प्राप्त न करे जो अंतिम दशा को प्राप्त करने की इच्छा न करने लगे या उस वो दशा जिसको उपस्थित न हो जाए कस आय मंग किसके अंग अंगमुत शेष दशाम ए आयो वे उत्मने शायद शेष दशाम ए आयो अन्य जो शेष दशा हैं, उन शेष दशा को प्राप्त नहीं हो जाएंगे हा हा बड़े कष्ट की बात है कि हरे अंग कस्य, कौन ऐसा होगा जिसके कस्यांगम किसके अंग अंग अंग अंगम अंगम अंग, अंग, अंग, अंग, किसके अंग अंग शेष दशा आयो अंतिम शेष दशा को प्राप्त नहीं करेंगे ये बीप्सा का बीप्सा कहते हैं किसी शब्द को रिपीट करना जब ज्यादा जोर देना होता है तो किसी शब्द को रिपीट किया जाता है दोबारा दोहराया जाता है उसको बीप्सा कहते हैं तो अंगमंग कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसके अंग अंग उनकी बिरहदशा नहीं हो जाएगी तो आज वो बिरहदशा हो रही है इस तरह से श्री राधिका के बिलाप को वर्णन कर रहे हैं अब श्री कृष्ण के बिलाप का ही वर्णन कर रहे हैं आगे हंतक को श्याम सुंदर व्याकुल होकर के उस समय कह रहे थे श्री वृंदाजी जी ये श्याम सुंदर की दशा का सब सखियों को सुना रही हैं कि हंतक कोयाम मैं कहा जाऊं किल राज के ये श्री राधिका कहां हैं किल राज राधिकेयम ये राधिका कहां हैं मांतर दधा हे प्रिय कोई आमी मैं कहा जाऊं कहां जाऊं किल राजधिकेम अरे राधिका तो ये रही किल राज राधिकेयम राधिका तो मेरे सामने ही है फिर मांतर दधा सखी हे प्रिय आप अंतरधान मत हो जाना कहीं छिप मत जाना छिप मत जाना तो मंत्री सखी हे सखी, आप कहीं अंतरधान मत हो जाना मत जा, मत हो जाना मुहूर्त कामी हाय मैं तुम्हारा जो सेवक वो अत्यंत अत्यंत कातर हो रहा हूं हे प्रिय कहीं आप मुझसे छिप मत जाना छिप मत जाना किम सत्य में त शंक मानम अरे मैंने ये जो देखा ये स्वप्न था भ्रांति थी कि किम स्वप्न में तथ में साक्षात ही प्रिया का दर्शन कर रहा था किम स्वप्न में तथ नो शंक इस प्रकार कभी शंका करते हैं कभी कहते हैं ना ना ये सत्य नहीं था सत्य नहीं था क्या ये सत्य था या नहीं था इतशंक मानम ऐसा करते हुए विराजमान है कि सत्य ये क्या सत्य था नहीं नहीं ये सत्य नहीं था इत शंक ऐसे शंका करते हुए श्री श्याम मामा क्षणम क्षण मनो ममरे रे मनोज उस समय फिर कामदेव को दोष देने लगते हैं कि अरे कामदेव अरे मनोज मनोज माने कामदेव कामदेव को संबोधित कर रहे हैं कि अरे कामदेव महा क्षण क्षण मनह अरे मम मन मेरे मन को मामा क्षण क्षण हर क्षण तू क्यों बेद रहा है मामा क्षण क्षण मेरे मन को बार बार बेदे मत मामा माने नहीं नहीं क्षण ख्षन क्षुणु हरे क्षण ख्षन क्षुणु माने मेरे मन के ऊपर तू अपने बाणों को मत चला, मत चला चला अरे कामदेव मुझे हैरान मत कर मुझे दुखी मत कर श्याम सुंदर बिलाप कर रहे हैं एक बार फिर कि हम तो कुआम हे प्रिय मैं कहा जाऊं कहां जाऊं किल राजते राजे अरे प्रिया तो यहां ही है श्री राधे का परम संपत्ति से सौंदर्य की संपत्ति से युक्त होकर के वे श्री राधिका विराजमान अब राधिका शब्द कितना मार्मिक होकर के यथार्थ होकर के विराजमान राधा शब्द का अर्थ होता है धन दौलत संपत्ति ऐश्वर्य राधम संपत्ति अर्थात सौंदर्य और प्रेम की साक्षात संपत्ति रूप ये श्री प्रिया यहां विराजमान है जहां राधिका कहा जाता है वहां राधिका कहने का तात्पर्य है जिनमें प्रेम सौंदर्य त्याग सेवा इनकी संपत्ति परिपूर्ण रूप से विराजमान हो उनका नाम है राधिका तो राध साध संसिद्ध राधा का एक अर्थ है राधा के कई अर्थ राधा शब्द के श्राधा शब्द के राधमा जिन में साधना की पराकाष्ठा हो उनका नाम राधा राधमा ने साधना फिर राधमा ने सिद्धि में सिद्धि की पराकाष्ठा हो अर्थात जहां प्रेम के संपूर्णता जिनमें प्राप्त हो राधा का तीसरा अर्थ होता है राध माने संपत्ति अर्थात श्री राधे का श्री स्वरूपा होकर के विराजमान है महालक्ष्मी उनकी अंश रूपा होकर के विराजमान अतः उनमें संपत्ति की संपूर्णता विद्यमान है फिर राध शब्द जो है वो शोभा के अर्थ में श्री शोभा संपत्ति इन तीनों के अर्थ में ही श्री राध शब्द आता है तो राध का तात्पर्य है कि जिन में संपूर्ण संपत्ति संपूर्ण शोभा संपूर्ण गुणों की श्री जिन में विराजमान हो उनका नाम राधिका राधा राध धातु में क्विप्रत्य लग कर के राधा शब्द कहीं बनेगा तो वे कहीं श्री राधिका होकर के वे विराजमान हैं संपूर्ण शोभा की जिन में परिपूर्ण अवस्थिति परिपूर्ण रूप से विराजमान तो राधिका कहकर के श्री श्याम सुंदर हे प्रिय हे परम सुंदरी आप कहा हो जिनमें सारी संपत्ति परिपूर्ण रूप से विराजमान है तो किन राज्यते राधिके ये राधिका ही सामने विराजमान है मानतरदा सके हे सखी आप मेरी बात का बुरा मान करके अब कहीं अंतरधान मत हो जाना अरे सक्ष में यदि मैंने कोई बात कहे तो उसका कोई बुरा थोड़ी मानता है सखा के बचन का कोई बुरा थोड़ी माना जाता है इसे यदि मैंने कोई बात कहे होंगे तो उनका तुम बुरा मत मानो बुरा मत मानो हंसी में परहास में जैसे तुमने मेरे साथ में परहास किया ऐसे मैंने भी कभी तुमसे परहास कह दिया हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात कभी श्री श्याम सुंदर से प्रिया जी कहें बोले प्यारे जान गई जान गई सत्यम त्रधा तो माद मध्य चांत वंशिका रसिको बोले अरे वंशिका रसिक वंशी से प्रीति करने वाले तुम आदि मध्य अंत तीन जगह से टेढ़े हो अरे त्रिमंगल तो तुम्हारे जो त्रिभंग ललित है जो भीतर की जो त्रिभंग ललित है वो बाहर भी निकल रही है इसी जगह त्रिभंग लो अष्टा बकरा हो आपको प्रणाम है। हम तो तीन जगह से ही टेढ़े तुम आठ जगह से टेढ़े हैं टेढ़ी हो वाच कचे भूवि ब्रष्टव स्मित प्रयाणे अष्टावक्राता जो आठ जगह से टेढ़ी है ऐसी अष्टावक्रा को पढ़ हम है तो ये तो परस के बचत थे शिप्रिया लाल के दोनों के श्याम सुंदर कह रहे हैं वाची तुम्हारे वचन नारे टेढ़े कच्चे, माने अलकावली जो है वो भी टेढ़ी वाच कचे फिर भ्रवी भोई टेढ़ी हम तो तीन जगह से तुम तो आठ जगह से टेढ़ी हो वाच कचे भूवी फिर दृष्टु दृष्टि टेढ़ी फिर स्मित मंद मुस्कान टेढ़ी फिर प्रयाणे जब भी चलोगी तो चलना टेढ़ा फिर अवगुंठे घूंघट जो है वो टेढ़ा और फिर हृदय में मान भी टेढ़ा हृदय भी टेढ़ा तो आठ जगह से टेढ़ी वाच कचे स्मिते प्रयाणे अवगुंठे और द्वारा हृदय में भाव भी टेढ़ा आठ जगह से अष्टावक्रा होकर के हो अष्टावक्रो तो हम तो त्रिवक्री हैं त्रिभंग हैं तुम तो आठ जगह से टेढ़ी हो तो ऐसे वचन कभी हंसी में कहे होंगे तो उनका बुरा मान करके हे प्रिय कहीं आप मान दथा सखी हे सखी सखी कह करके सखा के बचन उनका कोई बुरा मानता है क्या आप कहीं अंतरधान मत हो जाना अंतरधान मत हो जाना हाँ, मैं बहुत व्याकुल हो रहा बहुत व्याकुल हो रहा हूं हे श्री स्वाम आप कहीं अंतरधान मत हो जाना अंतरधान मत हो जाना कातरोम सत्य में इत शंक माना हाय आप मेरे सामने साक्षात हैं कि कल्पना में है ये मैं निर्णय नहीं कर पा कर पा रहा हूं कित्य में तुम सत्य ही हो ना ना तुम सत्य नहीं हो ऐसे शंका करते हुए कभी सत्य कभी असत्य को सत्य कभी सत्य को असत्य कभी सत्य होते हुए भी उसको असत्य करते हुए मैं मानते हुए विराजमान हूं यह सत्य है कि असत्य है इसको नहीं जान पा रहा हूं मामा क्षण क्षुण मनो ममरे मनोजो बोले अरे कामदेव जांग्या जांग्या तुझे आज मौका मिल गया है रास के प्रारंभ में मैंने तुझे पराजित किया था आज तू बदला लेने के लिए तू मेरे ऊपर अपने बाणों का निरंतर निरंतर प्रयोग करते हुए विराजमान है अरे कामदेव मुझे परेशान मत कर मत कर श्याम चंद्र कह रहे हैं रे धैर्य धैर्य विधायो राधे क्षण क्षणमे पृथ्प न पूयत चेत अवलंब्यम हा निज रुन्धी रे धैर्य अरे धैर्य तेरी बलिहारी जाऊं बलिहारी जाऊ धर्य बलना तू के बल को उर्कृत स्वीकार कर धैर्य बलनाम उर्कृत धैर्य के बल को तू स्वीकार कर धैरे के सामर्थ्य को स्वीकार कर अरे धैर्य तू धैर्य धारण करना सीख मुझे इतना व्याकुल मत कर मत कर राधे तो रे धैर्य अरे धैर्य तू कहां गया धैर्य नाम तू धैर्य को धारण करना उर्धाए माने स्वीकार कर तू धैर्य धारण करना सीख राधे क्षण क्षणम अपने श्री राधिका अभी दर्शन देंगे एक क्षण के लिए तू पृथ माने एक क्षण के लिए तू प्रतीक्षा करना तो सीख श्री राधिका का अभी अभी दर्शन होगा एक क्षण के लिए तू तो प्रतीक्षा करना सीख आशाम पूरे असत अविलंबितम हा यदि वे श्री राधिका आशाम न चेत पूरे चेत अविलंबिताम हा मैंने उनका आश... सहारा ले रखा है परंतु तो रुंधीत ताम्त विजहन निज हत्रिक तो आशा न पूरे असी अरे धैर्य यदि तू मेरी आशा को पूरित नहीं करता है आशाम पूरे असी अरे तू यदि मेरी आशा को पूरित नहीं करता है अर्थात आरक्षण के लिए भी ये तू धैर्य धारण नहीं करता है तो चेत अवलंबताम हा जिस आशा का मैंने अवलंबन ग्रहण किया है ऐसी आशा को अरे धैर्य यदि तू पूरा नहीं करता है तो तांत यदि तू उस आशा को रुंधित माने रोक देता है उस आशा को नष्ट कर देता है तो बिजहन हाय तांत बिजहन यदि उस आशा को बिजहन माने मारते हुए रुन्धित माने तू यदि रोक देता है काटते हुए यदि तू रोक देता है तो निजहत स्तम मैं तो यही मानूंगा कि तू मेरी हत्या करने वाला है तू मुझे मारने वाला है निज हंत्र मैं तुझे अपना बैरी अपना आत्मघाती करके मानूंगा अतः अरे धैर्य तू इस समय धैर्य धारण कर और जो आशा है उस आशा को छोड़ मत यदि आशा को छोड़ देगा तो फिर धैर्य तू मुझे मारने वाला ही कहलाएगा ऐसा मत कर ऐसा मत कर क्योंकि विराहे धैर्य और आशा ये दोनों एक दूसरे के पूरक होकर के विराजमान हैं प्यारी मिलेगी ये आशा यही धैर्य का पालन करने वाली होकर के तो धैर्य की जीवन की रक्षा करने के लिए धैर्य जो है वही प्रधान होकर के विराजमान कहते हैं जैसे जो विषैला सर्प होता है उसके सिर के ऊपर एक सफेद रेखा होती है जो कोबरा विशैला सर्प है उसके सिर के ऊपर एक सफेद रेखा होती है कहते हैं वो अमृत वर्तिका है सर्प में विष भी है और अमृत वर्त का भी अभी कवियों में प्रसिद्धि है कि अमृत वर्त का भी विष के उस सर्प के पास में विराजमान होती है इसी तरह से विरह रूपी यदि सर्प है तो उसमें यदि पीड़ा रूपी विष है तो आशा रूपी अमृत वर्तिका भी उसके साथ में विराजमान है वो आशा रूपी अमृत वर्ती के द्वारा आशारूपी अमृत की सीख के द्वारा वह विरह के उस विष को भी समाप्त करने वाला होकर के वह विराजमान होता है तो वो ही कह रहे हैं कि आशाम हा। हाँ, जो आशा अपने हृदय में पाल रखी है अरे धैर्य यदि तू उस आशा को पूरित नहीं करता है तो तो बिजहन उस आशा को काटते हुए यदि तू ताम माने उस आशा को रुंधित माने रोक ही दे देता है समाप्ति कर देता है तो अरे धैर्य तू ही मुझे मारने वाला कहीं नहीं बन जाए तू कहीं मेरा आ, मुझे हैरान करने वाला मुझे मारने वाला ही मेरा घा आ, घातक बन करके ही तू नहीं हो जाए ऐसा मत कर ऐसा मत कर ऐसे धैर्य को संबोधित करके कभी धैर्य को कभी कामदेव को संबोधित करके कभी श्री प्रिया उनको संबोधित करके कभी आकाश में प्रिया का दर्शन करके उनके साथ में आकाश भाषित करते हुए बोले श्री श्याम सुंदर कभी श्री श्याम सुंदर धैर्य को संबोधित करके कह रहे हैं कि अरे धैर्य मैंने जो आशा पाली है उस आशा को अरे धैर्य तू कहीं काट मत देना ये तूने काट दिया तो तू ही कहीं मेरा घातक बन जाए अरे कामदेव मैंने जान गया, जान गया गया कि मैंने तुझे पराजित किया वृंदावन की सीमा में नहीं आने दे दिया परंतु आज मुझे निर्बल देख करके विह में व्याकुल देख करके अरे कामदेव तू मुझसे बदला लेने के लिए अपने बाणों को प्रतिक्षण मेरे ऊपर क्यों छोड़ रहा है छोड़ रहा है वृंदा जी कह रही है एवं तो तरितया मंत्रो तो तो मुहुराप्य सद्य सद्य शुश्रावनो इतभृश परदूय भूय श्री राधिका प्रियत में पुराहो ऐसे जब श्री श्याम सुंदर बड़बड़ा रहे थे आकाश भाषित कर रहे थे ट्यशास्त्र में चार प्रकार की बोली का प्रयोग होता है एक है प्रकट प्रकट का मतलब है सब लोग सुनेंगे जिसे दूसरी बोली होती है स्वागत स्वागत का मतलब है कि केवल मनी मन में बात कही जा रही है उसको स्वागत कहेंगे तीसरी जो बोली है उसका नाम है जनांतिक माने पांच आदमी खड़े हुए हैं परंतु किसी के कान में कोई बात कही जा रही है वो जनातिक उसको कहते हैं जनातिक नाटक में और चौथी बोली है आकाशभाषित आकाशभाषित का मतलब है किसी व्यक्ति की काल्पनिक मूर्ति को सामने देख करके उसके साथ में वार्तालाप करना उसका नाम है आकाशभाषित उसकी नाट्यशास्त्र में अलग अलग पद्धति भी वर्णन की गई जहां स्वागत बोली का प्रयोग किया जाएगा वहां पर यह मुर्गी मुद्रा बना करके अपने हृदय का स्पर्श करते हुए फिर बात कही जाएगी अब क्योंकि रंगमंच पे तो सब सामाजिक तो सामने बैठे हैं अब मनी मन में कोई बात करेगा तो सामाजिक को कैसे पता लगेगा वहां पर तो पूरा ही बोलना पड़ेगा तभी तो सुनेगा वो यहां पर यह तो है नहीं फिल्म की जो तकनीक है वो तो अलग होती है वहां पर तो भाई ब्लैक एंड व्हाइट में या कुछ एक लहर सी दिखा करके फिर मनी मन में कोई पात्र कह रहा है उसको कहीं कह दिया जाएगा वर्णन कर दिया जाएगा परंतु तो जहां मंचीय अभिनय हो रहा है उस मंचीय अभिनय में सामाजिक तक क्या सोचा जा रहा है ये बात तो मुंह से बोलनी पड़ेगी और माइक भी फुल रखा जाएगा वॉल्यूम भी फुल रखा जाएगा परतु यह पता लगना चाहिए कि यह पात्र मन में सोच रहा है यह कह नहीं रहा है किसी से उसके लिए वो पात्र जो है वो जरासी इतनी मुद्रा बनाता है और उसको हृदय से लगा करके फिर कहता है इसका मतलब है कि वो अपने मन में कोई बात कह रहा है ये जनातिक हो गया नहीं ये स्वागत हो गया अब जनांतिक में श्री राधिकाशपा करके कोई बात विशाखा जी के काम में कह रही है स्वामनी तो कान में कही जाए कि सामाजिक को कैसे पता लगेगा सामाजिक तो बैठा हुआ है जो ऑडियंस है वो तो सामने बैठी है और पीछे वाली सीट पर जो बैठा हुआ है उसको तो सुनाई नहीं देगा तो वो कैसे सुनेगा उसके लिए फिर कहीं जनातिक है मृगी मुद्दा मन जिससे छिपाना है जैसे कोई दूसरी सखी बैठी है तो उसकी तरफ यह दो उंगली उनको करके उसकी तरफ और फिर कह करके सखी जो है वो सखी के कान में कोई बात कह दी जाएगी उसका नाम है जनांतिक इसका मतलब है कि केवल विशाखा ने सुना वहां पर और जो बैठी हुई है उनने नहीं सुना ये रंगमंच की एक शैली है जो प्रकट बोली है उसको सब सुनेंगे और आकाशभाषित में आकाश की ओर देखकर अरे मित्र तुम यहां आगे आहा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा देख रहा था क्या समाचार लाए हो अरे तुमने ये कहा अब वो खुद ही बोलेगा खुद ही सुनेगा अरे मित्र समझ गया समझ गया तुम ये कह रहे हो ऐसा कैसे हो गया ऐसा कहकर के वो आकाश भाषित करते हुए भी सुनेगा तो श्री श्यामचंदर कवि आकाश भाषित कर रहे हैं कि हे प्रिय कहा हो कहा हो ये ऐसे आकाश भाषित करते हुए भी वे आ, कभी प्रतीत हो रहे हैं तो एवं तत्चरित दून तया मया ऐसे श्री श्याम के वार्तालाप को जिस समय मैंने श्रवण किया उस समय तरित दून तया मया उन चरित्रों को से श्याम के चरित्र को सुनकर के जो अत्यंत दुखी हो रही थी मैं ऐसी मया सा वाम तो उस समय मैंने श्री श्याम के पास में जाकर के कहा बोले हे श्री श्याम आप हे स्वामिन आप व्याकुल मत मत व्याकुल श्री राधिका आप में ही एकमात्र प्रीति रखने वाली हैं आपको राधिका अवश्य प्राप्त होंगी ऐसे श्री राधिका के विषय में मैंने श्याम को आश्वासन दिया वो प्रिया आपके बिना रह नहीं सकती हैं चंद्रमा के बिना क्या चांदनी रह सकती है जल्दी ही शिवप्रिया आपको प्राप्त होंगी ऐसे श्री वृंदाजी ने वृंदा कह रही हैं मैंने श्याम सुंदर को आश्वासन प्रदान किया तो सा मंत्र तोथ मैंने श्री राधिका के विषय में चर्चा की और मोह अप्य सद्यो उस समय बार बार श्री श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करते हुए उनके उपसद्य उनके निकट आकर के उनको धीरज उस विरह की अवस्था में मैंने प्रदान किया उपसद्य मैंने निकट जाकर के मैंने उनको धैर्य प्रदान किया और शुश्राव उस समय शुश्राव इति भृषम पर दूई भूयो श्री राधिका प्रियतमे त्युता पुरा हो श्री राधिका ने कुछ सुना नहीं है उस समय सुश्राव नो एधिका ने आपने जो कुछ भी कहा वो बात राधे राधिका तक पहुंची नहीं है ऐसे झूठ मूठ श्री श्यामचंद्र को सं, संबोधन दिया श्री किशोर जी ने सुन लिया उन्होंने कुछ सुना नहीं है सुना नहीं है भूयो इस प्रकार जब मैंने कहा श्री मेरे बचन सुने के नहीं सुने हाँ सुश्रावनो माने मेरे बचन श्याम सुंदर ने पूरे सुने नहीं उस समय भूषम पर भूयो बिना मेरे बचन को सुनते हुए ही श्री श्याम सुंदर और दुखी होकर के श्री राधे का प्रियतमे त्युदुरा हो हे राधे के हे प्रियतमे ऐसा कहकर के फिर श्री कृष्ण मुझसे कहने लगे और कृष्ण ने क्या कहा ये कहा कि अरे तेरी मैं हा खाता हूं तू तो किसी तरह से प्रिया जी के पास में जाकर के प्रिया कैसी हैं इसकी खबर मुझे प्रदान कर और प्रिया से को धैर्य प्रदान कर हाय वे मेरे वियोग में व्याकुल हो रही होंगी ऐसे जिससे ये वर्णन किया अब ये जो विरह का वर्णन है वो विरह का वर्णन कहीं श्री श्याम सुंदर की प्रीति को और अधिक बढ़ाता है रस की एक रीति है कि जब तड़ तर आकर के प्यास लगे कसकर के भूख लगे तो भोजन करने का आनंद कुछ अलग है और आधे पेट आधी भूख आधी प्यास में भोजन करने में मजा नहीं है ऐसे ही लीला शक्ति श्री प्रिया लाल इन दोनों के हृदय में पहले विरह विरह की विरह के द्वारा अत्यंत उत्कंठा बढ़ा देती है और जब अत्यंत उत्कंठा बढ़ जाती है तब उनकी प्रीति और भी ज्यादा आस्वादनी होती है तो ये विरह ऊपर से कहने में विरह है परंतु भीतर से इस विरह का तात्पर्य प्रिया लाल इन दोनों को कहीं अत्यधिक सुख प्रदान करना और इस विरह के कारण सखी गणों को भी सेवा करने का स्व अवसर अत्यंत अत्यंत प्राप्त हो जाता है इसलिए रसकों ने एक सिद्धांत निरूपण किया कि न बिना संयोगों पुष्टि मशनुते व्योग के बिना संयोग पुष्टि को प्राप्त नहीं होता है तो ये व्योग जो है वो संयोग को आगे बढ़ाने वाला है अब आगे जैसे श्री वृंदा जी श्याम सुंदर के वचन को सुनकर के श्री राधानी के पास में आएंगे और फिर श्री राधानी उनको समझाएंगे उन वचनों का आगे वर्णन करेंगे बोलो श्रृंदावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा हरि गोविंद